अध्याय से छंदोग्योपनिषद पर्यंत मति ही जानने योग्य है जदा विजानाति यदा वै विजानाति विजाति नाम विजाति मतिशत मति भगविजिग्ञा सनत कुमार जिस समय मनुष्य मनन करता है तभी वह विशेष से जानता है बिना मनन किए कोई नहीं जानता अबे तो मनन करने पर ही जानता है अतः मति की ही विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिए नारद भगवान मैं मति के विज्ञान की इच्छा करता हूँ यदा वै मनुत मति मननम तर्को मंतव्य विषय आदरह जिस समय मनन करता है इत्यादि मति अर्थात मनन तर्क मंत्य विषय के प्रति आदर इति छांदोग्योपनषद सप्तमाध्या खंड भाष्य संपूर्ण श्रद्धा ही जानने योग्य है यदा वै श्रद्धा तथ मनुते ननुते श्रद्धा देव मनुते श्रद्धा विजिज्ञास तब्येत भगो भगवि इति सनत कुमार जिस समय मनुष्य श्रद्धा करता है तभी वह मनन करता है बिना श्रद्धा के कोई मनन नहीं करता अभी तो श्रद्धा करने वाला ही मनन करता है अतः श्रद्धा की ही विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिए नारद भगवान मैं श्रद्धा के विज्ञान की इच्छा करता हूँ आस्तिक्य बुद्धि श्रद्धा आस्तिक्य बुद्धि का नाम श्रद्धा है ये छांदोग्योपनिषद सप्तम अध्याये अध्याखंडष्य समूर्ण विश निष्ठा ही जानने योग्य है यदा वै निष तथ श्रद्धा नानिस्तिष्द नितिष्ठ ने विजिज्ञास तवय भगवो विजिश इति सनत कुमार जिस समय पुरुष की निष्ठा होती है तभी वह श्रद्धा करता है बिना निष्ठा के कोई श्रद्धा नहीं करता अभी तो निष्ठा करने वाला ही श्रद्धा करता है तथा निष्ठा को ही विशेष रूप से जानने की इच्छा करनी चाहिए नारद भगवान मैं निष्ठा को विशेष रूप से जानना चाहता हूँ निष्ठा गुरु शुश्रूषादि तत्परत्म ब्रह्म विज्ञानय निष्ठा गुरुशुश्रूषा आदि को कहते हैं उसमें ब्रह्म विज्ञान के लिए तत्पर रहना ये छांदोग्योपनिषदि सप्तम अध्याय विश भाष्यम संपूर्ण एक विंश खंड कृति ही जानने योग्य है जदयो निस्तिषति नव निष्ठती कृतिस्थ विजिज्ञाते भगवो कुमार जिस समय मनुष्य करता है उस समय वह निष्ठा भी करने लगता है बिना किए किसी की निष्ठा नहीं होती पुरुष करने पर ही निष्ठावान होता है अतः कृति की ही विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिए नारद भगवन भगवन्म कृति की विशेष रूप से जिज्ञासा करता हूँ यदा वै कौ कृतिरिंद्रिय संयम संयमचितिकाग्रता निष्ठाधीनी यथोक्तानी निष्ठादी यथोक्ताज्ञावसना जिस समय मनुष्य करता है कृति इंद्रिय संयम और चित्त की एकाग्रता करने को कहते हैं उसके होने पर ही ऊपर युक्त विपरीत क्रम से निष्ठा से लेकर विज्ञान पर्यंत समस्त साधन होते हैं ये छांदोग्योपनिषदि सप्तम अध्याये एक विंश खंड भाष्यम संपूर्णम द्वांश खंड सुख जानने योग्य है यदा वै सुखम लभते थोती न सुखम लब्धुआ करोती सुखमेव लब्हा करोखम तेविज्ञासव्यमिति सुखम, ते सुखम सनत कुमार जब मनुष्य को सुख प्राप्त होता है तभी वह करता है बिना सुख मिले कोई नहीं करता अभी तो सुख पाकर पाने की आशा रखकर ही करता है अतः सुख की विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिए नारद भगवन मैं सुख की विशेष रूप से जिज्ञासा कर्ता हूँ सातिर्यद सुखम लभते सुखम निरतिश्यब मे ते मदावती यहाँ दृष्टफल सुखाकृतिहाँ ला कौष्य फल वह कृति भी जिस समय सुख मिलता है अर्थात जिस समय ऐसा मानता है कि मुझे आगे बतलाया जाने वाला निरसय निरतिशय सुख प्राप्त करना चाहिए तभी होती है जिस प्रकार लौकिक कृति दृष्टफल जनित सुख के लिए होती है उसी प्रकार इस प्रसंग में भी बिना सुख मिले कोई नहीं करता यद्यपि वह फल भविष्य कालिक होता है तो भी लब्ध्वा पाकर ऐसा पूर्व कालिक क्रिया रूप से कहा जाता है क्योंकि उसी के उद्देश्य से प्रवृत्ति होनी संभव है अथेदानं दान कृत्यादि सूत्रोत्तरषु सत्सु सत्यम स्वये प्रतिभासत न तद कार्य इति यत्न कार्य तत्मुच्य सुखम तेव विजिज्ञास तब्यम इत्यादि सुखम भगवो अब अब यह अब यह प्राण प्राप्त होता है कि कृति से लेकर उत्तरोत्तर साधनों के होने पर सत्य स्वयं ही अनुभव हो जाएगा उसके विज्ञान के लिए पृथक प्रयत्न नहीं करना चाहिए इसी से यह कहा गया है कि सुख के ही विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिए इत्यादि फिर भगवान मैं सुख की विशेष रूप से जिज्ञासा करता हूँ इस प्रकार सुख विज्ञान के प्रति अभिमुख हुए नारद जी से सनत कुमार जी कहते हैं इतिगनिषदि सप्तम अध्याय द्वांश खंड त्रयोविश खंड भूमा ही जानने योग्य है यो वै भूमा तस्खम सुखम नल्पे सुखमस्ती भूमिव सुखम भूमा देविज्ञास भूमानम भगवो इति कुमार निश्चय जो भूमा है वही सुख है अल्प में सुख नहीं है सुख भूमा ही है भूमा की ही विशेष रूप से जिज्ञासा करनी चाहिए नारद भगवन मैं भूमा की विशेष रूप से जिज्ञासा करता हूँ यो वै भूमातिशम बहव्यति पर सुखम तवाद अत सुखम नस्पस्कृणा हेतुवात्ष् च दुखबीज न ही दुखबीज सुखम दृष्टि जरादि लोक तस्माुक्त नल्पे सुखमस्ती अतो भूमिव सुखम तृष्णादि दुख बीजत्वासंभवाद भूम निश्चय जो भूमा है महान निरशय और बहु ये इसकी पर्याय ही है वही सुख है उससे नीचे के पदार्थ सातिशय न्यूनाधिक होने के कारण अल्प है अतः उस अल्प में सुख नहीं है क्योंकि अल्प तो अधिक तृष्णा का हेतु है और तृष्णा दुख का बीज है तथा लोक में दुख के बीज भूजरादि सुख रूप नहीं देखे गए अतः अल्प में सुख नहीं है यह कथन ठीक ही है इसलिए भूमा ही सुख रूप है क्योंकि भूमा में दुख के बीज बीजभूत तृष्णादि का होना असंभव है इतो जोपनिषदि सप्तम अध्याये त्रयोविंश खंडभाष्यम संपूर्णमें